श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौंतीस सत्ताईस मई अठारह सौ तिरासी जगन्माता के नाम कीर्तन के आनंद में श्री राम कृष्ण श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में गीत गा रहे हैं जिनका भावार्थ यह है हे महाकाल की मनोमोहिनी सदानंदमयी काली माँ तुम अपने आनंद से आप ही नाचती हो आप ही ताली बजाती हो हे आदिभूते सनातनी शून्य रूपे शशिभालिके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 तुम ही मेरी माँ हो तुम त्रिगुण धरा परात्परा हो मैं जानता हूँ माँ कि तुम दोनों दिनों पर दया करने वाली और विपत्ति से मैं दुख को हरण करने वाली हो तुम संध्या तुम गायत्री तुम जगदधात्री हो माँ तुम असहाय को बचाने वाली तथा सदाशिव के मन को हरने वाली हो माँ तुम जल में थल में और आदि मूल में विराजमान हो तुम साकार रूप में सर्व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 वैष्णव चरण कहा करता था केवल पाप पाप यह सब क्या है आनंद करो श्री राम कृष्ण भोजन के बाद विश्राम भी न कर सके थे कि मनोमोहन साई गोस्वामी आप अधारे